संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व। भीष्मीष्मी का पांडव वीरों के साथ घोर युद्ध तथा श्रीकृष्ण का चाबुक लेकर भीष्मजी पर तोड़ना संजय ने कहा राजन अब भीष्म जी अपनी विशाल वाहिनी लेकर चले और उन्होंने उसका सर्वतोभद्र व्यूह बनाया कृपाचार्य कृतवर्मा शैव्य शकुनी जयद्रथ सुदक्षन और आपके सभी पुत्र भीष्म जी के साथ सारी सेना के आगे खड़े हुए द्रोणाचार्य भूरिश्रभा शल्य और भगदत्त व्यूह के दाहिनी ओर रहे अश्वस्थामा सोमदत्त और दोनों अवंति राजकुमार अपनी विशाल सेना के सहित बाईं ओर खड़े हुए त्रिगर्त वीरों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन व्यूह के मध्य भाग में रहा तथा महारथी अलम्बुस और सुतायु व्यूहबद्ध सेना के पीछे खड़े हुए इस प्रकार आपकी सेना के सभी वीर व्यूह रचना की रीति से खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए दूसरे ओर राजा युधिष्ठिर भीमसेन नकुल और सहदेव ये सारी सेना के व्यूह को महाने पर खड़े हुए तथा प्रधुष्टुम्न विराट सातिकी शिखंडी अर्जुन घटोत्क चेकितान कुतभोज अभिमन्यु द्रुपद युधाम्यु और के कई राजकुमार ये सब वीर भी कौरवों के मुकाबले पर अपनी सेना का व्यूह बनाकर खड़े हो गए अब आपके पक्ष के वीर भीष्म को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े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 सेन ने समुद्र में घुसने लगा आपके बड़े बड़े वीर भी उसे रोक न सके उसके छोड़े हुए बाणों ने अनेकों छत्री वीरों को यमलोक भेज दिया वह क्रोधपूर्वक यमदंड के समान भयंकर बाण बरसाकर अनेकों रथ रथी घोड़े घुड़सवार तथा हाथी और गजा रोचियों को विदिर्ण करने लगा अभिमन्यु का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर राजा लोग प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे इस समय वह कृपाचार्य द्रोणाचार्य अश्वस्थामा बृहदबल और जयद्रथ आदि वीरों को भी चक्कर में डालता हुआ बड़ी सफाई और शीघ्रता के साथ दृणभूमि में विचर रहा था उसे अपने प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करते देखकर क्षत्रिय वीरों को ऐसा जान पड़ता था मानो इस श्लोक में दो अर्जुन प्रकट हो गए हैं इस प्रकार अभिमन्यु ने आपकी विशाल वाहिनी के पैर उखाड़ दिए और बड़े बड़े महारथियों को कंपित कर दिया इससे उसके सुहृदों को बड़ी प्रसन्नता हुई अम्भन्यु के द्वारा भगाई हुई आपकी सेना अत्यंत आतुर होकर लकराने लगी अपनी सेना का वह घोर आर्थना सुनकर राजा दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुस से कहा महाबाभो मृत्याशून्य जैसे देवताओं की सेना को तितर बितर कर दिया था उसी प्रकार यह अर्जुन का पुत्र हमारी सेना को भगा रहा है संग्राम में इसे रोकने वाला मुझे तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता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 अभिमन्यु तुरंत ही धनुष बाढ़ लेकर उसके सामने आ गया उस राक्षस ने अभमन्यु के पास पहुंचकर उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई उसकी सेना को भगा दिया वह एक साथ पांडवों की विशाल वाहिनी पर टूट पड़ा और उस राक्षस के प्रहार से उस सेना में बड़ा भीषण संहार होने लगा फिर वह राक्षस पांचों द्रोपदी द्रौपदी पुत्रों के सामने आया उन पाँचों ने भी क्रोध में भर उस पर बड़े वेग से धावा किया प्रतिविंध ने तीखे तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया बाणों की बौछार से उनके कवच के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए अब उन पांचों भाइयों ने उसे बीन्धना आरंभ किया इस प्रकार अत्यंत बाण विद्ध होने से उसे मुरछा हो गई किंतु थोड़ी ही देर में चेत होने पर क्रोध के कारण उसमें दूना बल आ गया उसने तुरंत ही उनके धनुष बाण और ध्वजाओं को काट डाला फिर उसने मुस्कुराते हुए एक एक करके पाँच पाँच बाढ़ मारे तथा उनके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला इस प्रकार रथिन करके उस राक्षस ने मार डालने की इच्छा से उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया उन्हें कष्ट में पड़ा देखकर तुरंत ही अभिमन्यु उसकी ओर दौड़ा उन दोनों का इंद्र और वृत्ता के समान बड़ा भीषण संग्राम हुआ दोनों ही क्रोध से तमतमाकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे की ओर प्रलयाग्नि के समान घूमने लगे अभिमन्यु पहले तीन और फिर पांच बाणों से को दिया। इससे क्रोध में भर कर ने अभिमन्यु की छाती में नौ बाण मारे। इसके बाद उसने हजारों बाढ़ छोड़कर अभिमन्यु को तंग कर दिया तब अभिमन्यु ने कुपित होकर नौ बाणों से उसकी छाती को छेद दिया वे उसके शरीर को भेद कर मर्म स्थानों में घुस गए इस प्रकार अपने शत्रु से मार खाकर उस राक्षस ने रण क्षेत्र में बड़ी तामसी माया फैलाई उससे सब योद्धाओं के देख कर अभिमन्यु ने भास्कर नाम का प्रचंड अस्त्र छोड़ा उससे सब और उजाला हो गया इसी प्रकार उसने और भी कई प्रकार की मायाओं का प्रयोग किया किंतु अभिमन्यु ने उन सभी को नष्ट कर दिया माया का नाश होने पर जब वह अभिमन्यु के बाणों से बहुत व्यथित होने लगा तो भय के मारे अपने रथ को रण क्षेत्र में ही छोड़कर भाग गया उस माया युद्ध करने वाले राक्षस को इस प्रकार परास्त करके अभमन्यु आपकी सेना को कुचलने लगा तब अपनी सेना को भागते देखकर कर भीष्म जी और अनेकों कोरों महारथी उस अकेले बालक को चारों ओर से घेर बाणों से बीनने लगे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 इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन के आसपास रहकर भीषण संग्राम के लिए तैयार हो गए अब सबसे पहले कृपाचार्य जी ने अर्जुन पर 25 बाण छोड़े इसके उत्तर में सातिकी ने आगे बढ़कर अपने पहने बाणों से कृपाचार्य को घायल कर दिया फिर उसने उन्हें छोड़कर अश्वस्थामा पर आक्रमण किया इस पर अश्वस्थामा ने सातिकी के धनुष के दो टुकड़े कर दिए और फिर उसे भी बाणों से बिंध दिया सात्विकी ने तुरंत ही दूसरा ध्वस दुछ लेकर अश्वस्थामा की छाती और भुजाओं में साठ बाण मारे उनसे अत्यंत घायल और व्यथित होने से उन्हें मुरछा आ गई और वे अपनी ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर रथ के पिछड़े भाग में बैठ गए कुछ देर में चेत होने पर प्रतापी अश्वस्थामा ने कुपित होकर सात्विकी पर एक नाराज छोड़ा वह उसे घायल करके पृथ्वी में घुस गया फिर एक दूसरे बाण से उन्होंने उसकी ध्वजा काट डाली और बड़ी गर्जना करने लगी इसके बाद वे उस पर बड़े प्रचंड बाणों की वर्षा करने लगी सात्विकी ने भी उस सारे सर समूह को काट डाला और तुरंत ही अनेक प्रकार के बाण बरसा कर अस्वस्थावा को आच्छादित कर दिया तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्र की रक्षा के लिए सात्की के सामने आए और अपने तीखे बाणों से उसे छलनी कर दिया सातिकी ने भी अस्वस्थावा को छोड़कर बीस बाणों से आचार्य को बिंद दिया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 अर्जुन को लोहे की नोक वाले बाणों से आच्छादित कर दिया तब अर्जुन ने भी भीषण सिंह और उसके पुत्र को अपने बाणों से बिंद दिया तथा वे दोनों भी मरने के निश्चय करके उन पर टूट पड़े और उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे अर्जुन ने उस बाण वर्षा को अपने बाणों से रोक दिया उनका ऐसा हस्तलाघो देख देवता और दानव भी प्रसन्न हो गए फिर अर्जुन ने कुपित होकर कौरव सेना के अग्रभाग में खड़े हुए तिगर्थ वीरों पर वायु वायस्त्र छोड़ा उससे आकाश में खलबली पैदा करता हुआ बड़ा प्रचंड पवन प्रकट हुआ जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़कर गिर तथा गए तथा बहुत से वीर धराशाई हो गए तब द्रोणाचार्य ने शैलास्त्र छोड़ा उससे वायु रुक गई और सब दिशाएं स्वच्छ हो गई इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन ने तिगर्थ रथियों का उत्साह ठंडा कर दिया और उन्हें पराक्रमहीन करके युद्ध के मैदान से भगा दिया राजन इस प्रकार युद्ध होते होते जब मध्यान्ह हो गया तो गंगानंदन भीष्म जी ने अपने पैने बाणों से पांडव पक्ष के सैकड़ों हजारों सैनिकों का संहार करने लगे तब धृष्ट दुम्न शिखंडी विराट और द्रुपद भीष्म जी के सामने आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे भीष्म जी ने धृष्ट को बींद कर तीन बाणों से विराट को घायल किया और एक बाण राजा द्रुपद पर छोड़ा इस प्रकार भीष्म जी के हाथ से घायल होकर वे धनुधर वीर बड़े क्रोध में भर गए इतने ही में शिखंडी ने पितामह को बिंध दिया किंतु उसे स्त्री समझ उन्होंने उन उस पर वार नहीं किया फिर धृष्टदम ने उनकी छाती और भुजाओं में तीन बाण मारे तथा द्रुपद ने पच्चीस विराट ने दस और शिखंडी ने पच्चीस बाणों से उन्हें घायल कर दिया भीष्मजी ने तीन बाणों से तीनों वीरों को बिंध दिया और एक बार से द्रुपद का धनुष काट डाला उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर पांच बाणों से भीष्म जी को और तीन से उनके सारथी को बिंध दिया अब द्रुपद की रक्षा करने के लिए भीमसेन द्रौपदी के पांच पुत्र केके देशी पांच भाई सातकी राजा युधिष्ठिर और धृष्ट दुम्न भीष्म जी की ओर दौड़े इसी प्रकार आपकी ओर के सब वीर भीष्म जी की रक्षा के लिए पांडवों की सेना पर टूट पड़े अब आपके और पांडवों के सेनानियों का बड़ा घमासान युद्ध होने लगा रथी रथियों से भिड़ गए तथा पैदल गजारोही और अश्वारोही भी आपस में मिलकर एक दूसरे को यमराज के घर भेजने लगे दूसरी ओर अर्जुन अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के साथ ही राजाओं को यमराज के घर भेज दिया तब सुशर्मा भी अपने बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा उसने सत्तर बाणों से श्री कृष्ण पर और नौ से अर्जुन पर वार किया किंतु अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों से रोककर कर सुशर्मा के कई वीरों को मार डाला इस प्रकार कम्पांतकारी काल के समान अर्जुन की मार से भयभीत होकर वे महारथी मैदान छोड़कर भागने लगे उनमें से कोई घोड़ों को कोई रथों को और कोई हाथियों को छोड़कर जहां तहां भाग गए त्रिगर्थ सुशर्मा तथा दूसरे राजाओं ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु फिर युद्ध क्षेत्र में उनके पैद नहीं जमे सेना को इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्थ राज की रक्षा के लिए सारी सेना के सहित भीष्म जी को आगे करके अर्जुन की ओर चला इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ भीष्म जी की ओर चले अब भीष्म जी ने अपने बाणों से पांडवों की सेना को आच्छादित करना आरम्भ किया दूसरी ओर से सातकी ने पाँच बाणों से कतमरवा को वींधा और फिर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में डटकर खड़ा हो गया इसी प्रकार राजा द्रुपद ने अपने पहने तीरों से द्रोणाचार्य को बींद कर फिर सत्तर बाण उन पर और पांच उनके सारथी पर छोड़े भीमसेन अपने परदादा राजा बाल्हिक को घायल करके बड़ा भीषण सिंगनाथ करने लगे अभिमन्यु को यद्यपि चित्रसेन ने बहुत से बाणों से घायल कर दिया था तो भी वह सहस्त्रों बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध के मैदान में डटा रहा उसने तीन बाणों से चित्रसेन को बहुत ही घायल कर दिया और फिर नौ बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर बड़े जोर से सिंगनाथ किया उधर आचार्य द्रोण ने राजा द्रुपद को बींध कर उनके सारथी को भी घायल कर दिया इस प्रकार अत्यंत व्यथित होने से वे संग्राम भूमि से अलग चले गए भीमसेन ने बाद की बात में सारी सेना के सामने ही राजा बाल्क के घोड़े सारथी और रथ को नष्ट कर दिया इसलिए वे तुरंत ही लक्ष्मण के रथ पर चढ़ गए फिर सातकी अनेकों बाणों से कृतवर्मा को रोककर पितामह भीष्म के सामने आया और उसने अपने विशाल धनुष के साठ तीखे बाढ़ छोड़कर उन्हें घायल कर दिया तब पितामह ने उनके ऊपर एक लोहे की शक्ति फेंकी इस काल के समान खराल शक्ति को आती देख तो उसने बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा लिया इसलिए वह शक्ति सातकी तक न पहुंचकर पृथ्वी पर गिर गई अब सातकी ने अपनी शक्ति भीष्म जी पर छोड़ी भीष्म जी ने भी दो पहने बाणों से उसे दो टुकड़े कर दिए और वह भी पृथ्वी पर जा पड़ी इस प्रकार शक्ति को काट कर भीष्म जी ने नौ बाणों से सातिकी की छाती पर प्रहार किया तब रथ हाथी और घोड़ों की सेना के सहित सब पांडवों ने सातिकी की रक्षा करने के लिए भीष्म जी को चारों ओर से घेर लिया बस अब कौरव और पांडवों में बड़ा ही घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा यह देखकर राजा दुर्योधन ने दुशासन से कहा वीरवर इस समय पांडवों ने पितामह को चारों ओर से घेर लिया है इसलिए तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए दुर्योधन का ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुशासन अपनी विशाल वाहिनी से भीष्म जी को घेर कर खड़ा हो गया शवने एक लाख सुरक्षित सुशिक्षित घुड़सवारों को लेकर नकुल सहदेव और राजा युधिष्ठिर को रोकने लगा तथा दुर्योधन ने भी पांडुओं को रोकने के लिए दस घुड़सवारों की एक कुमुख भेजी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 और दस बाढ़ राजा शल्य की छाती में मारे इसी प्रकार नकुल और ने ने भी भी उनके साथ साथ बाण बाण मारे। मारे। उनमें से से प्रत्येक के तीन तीन फिर बाणों राजा युधिष्ठिर को घायल किया और दो दो बाण माद्री पुत्रों पर भी छोड़े बस दोनों ओर से बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा अब सूर्यदेव पश्चिम की ओर ढलने लगे थे अतः आपके पिता भीष्म ने अत्यंत कुपित होकर बड़े तीखे बाणों से पांडव और उनकी सेना पर वार किया उन्होंने बारह बाणों से भीम को नौ से सातिकी को तीन से नकुल को सात से सहदेव को और बाहर बारह से राजा युधिष्ठिर के वक्षस्थल को बीध कर बड़ा सिंहनाथ किया तब उन्हें बदले में नकुल ने बारह सातकी ने तीन भिष्ठुम ने सत्तर भीमसेन ने सात और युधिष्ठिर ने बारह बाणों से घायल किया इसी समय द्रोणाचार्य ने पाँच पाँच बाणों से सातकी और भीमसेन पर चोट की तथा भीम और सातिकी ने भी उन पर तीन तीन बाढ़ छोड़े इसके बाद पांडवों ने फिर पितामह को ही घेर लिया कर भी अजय लगी हुई आग के समान अपने को जलाते रहे। उन्होंने अनेकों रथ हाथी और घोड़ों को मनुष्यहीन कर दिया उनके प्रत्यंचा की बिजली की कड़क के समान टंकार सुनकर सब प्राणी काप उठे और उनके अमोघ बाढ़ चलने लगे भीष्मी के धनुष से छूटे हुए बाढ़ योद्धाओं के कवचों में नहीं लगते थे वे सीधे उनके शरीर को फाड़ कर निकल जाते थे चेदी काशी और करुष देश के चौदह हजार महारथी जो संग्राम में प्राण देने को तैयार और कभी पीछे पैर नहीं रखने वाले थे भिष्व जी के सामने आकर अपने हाथी घोड़े और रथों के सहित नष्ट होकर परलोक में चले गए अब पांडवों की सेना इस भीषण मार से आरतनात करती भागने लगी यह देखकर ने अपना रथ रोक अर्जुन से कहा कुंती नंदन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 बेमन से कहा अच्छा जिधर भीष्म जी है उधर घोड़ों को हाँक दीजिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और अजय भीष्म जी को पृथ्वी पर गिरा दूंगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सफेद घोड़ों को भीष्म जी की ओर हाँका अर्जुन को युद्ध के लिए भीष्म के सामने आते देख युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी फिर लौट आई भीष्म जी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन के रथ को सारथी और घोड़ों के सहित ढक दिया उनकी घनघोर वाण वर्षा के कारण उनका दिखना बिल्कुल बंद हो गया किंतु श्री कृष्ण इससे तनिक भी नहीं घबराए वे भीष्म जी के बाणों से बिधे हुए घोड़ों को बराबर हाँकते रहे तब अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने पहने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट कर गिरा दिया भीष्म जी ने एक क्षण में ही दूसरा धनुष लेकर चढ़ाया किंतु अर्जुन ने क्रोध में भरकर उसे भी काट डाला अर्जुन की स्फूर्ति की भीष्म जी भी बड़ाई करने लगे और कहने लगे वाह महाबाबू अर्जुन शाबाश कुंती के वीर पुत्र साबास ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा धनुष लिया और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगा दी इस समय घोड़ों की चक्करदार चाल से भीष्म जी के बाणों को व्यर्थ करके श्रीकृष्ण ने घोड़े हांकने की कला में अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया किंतु युद्ध करने में अर्जुन की शिथिलता और भीष्म जी को युधिष्ठिर की सेना के मुख्य मुख्य वीरों का संघार करके प्रणय ही मचाते देख उन्हें सहन नहीं हुआ वे झट घोड़ों की रास छोड़कर कूद पड़े और सिंह के समान गरजते हुए पैदल ही चाबुक लेकर भीष्म जी की ओर दौड़े उनके पैरों की धमक से मानो पृथ्वी फटने लगी और क्रोध से आई उस समय आपकी और, के वीरों को तो से हो गए। और सब और यही कोलाहल होने लगा की भीष्म जी मरे श्री कृष्ण रेशमी पीताम्बर धारण किए थे उनसे उनका नीलमढ़ी के समान शाम सुंदर शरीर विद्युलता से सुशोभित शाम में के समान जान पड़ता था सिंह जिस प्रकार हाथी पर टूटता है उसी प्रकार वे गरजते हुए बड़े वेग से भीष्म की ओर दौड़े कमलैन भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखकर पितामह ने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और तनिक भी न घबराते हुए उनसे कहने लगे कमल लोचन आइये देव आपको नमस्कार है यद श्रेष्ठ अवश्य आज संग्राम में, में मेरा व्रत कीजिए युद्ध में आपके हाथ से मारे जाने से मेरा सब प्रकार कल्याण ही होगा गोविंद आज आपके युद्ध क्षेत्र से उतरने में मैं तीनों लोगों को सम्मानित हो गया हूँ आप इच्छा इच्छानुसार मेरे ऊपर प्रहार कीजिए मैं तो आपका दास हूं इसी समय अर्जुन ने पीछे से जाकर भगवान को अपनी भुजाओं में भर लिया किन्तु इस पर भी वे अर्जुन को खसीटते हुए बड़ी तेजी से आगे ही बढ़े चले गए तब अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें दसवें कदम पर रोक दोनों चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से दीनतापूर्वक कहा महाभावो लौटे आप जो पहले कह चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा उसे मिथ्या न कीजिए यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे यह सारा भार मेरे ही ऊपर रहने दीजिए मैं पितामह का वध करूँगा की सत्य की की और पुण्य शपथ करके कहता हूँ अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी न कहकर रोज में भरे हुए ही फिर रथ पर बैठ गए शांतनु नंदन विष्णु जी फिर इस दोनों पुरुष श्रेष्ठों पर मार वर्षा करने लगे उन्होंने फिर अनान्य योद्धाओं के प्राण लेने आरंभ कर दिए पहले जिस प्रकार कौरवों की सेना भाग रही थी उसी प्रकार अब आपके पितृव्य भीष्म जी ने पांडवों के दल में भगदड़ डाल दी उस समय पांडव पक्ष के वीर सैकड़ों और हजारों की संख्या में मारे जा रहे थे वे ऐसे निरुत्साह हो गए थे कि मध्यान्हकालीन सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म जी की ओर ताक भी नहीं सकते थे पांडव लोग भावचक्के से होकर भीष्मी का वह अमानवीय पराक्रम देखने लगे उस समय दल दल में फंसी हुई गाय के समान भागती ही पांडव सेना को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था इस प्रकार बलवान विष्णु पांडवों के बलहीन वीरों को चीटी की तरह मसल रहे थे इसी समय भगवान सूर्य अस्त होने लगे इसलिए दिन भर के युद्ध से ठकी हुई सेनाओं का युद्ध बंद करने का मन हो गया